<coughs> अनंत श्री विभूषित भगवान जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंड उत्पन्ना समुपस्थित यतिवृंद विद्वत्ंद भक्त एवं भक्तिमती माताओं महाराज की अहित की कृपा से ये जो प्रातः का सत्र है आनंद वृंदावन में जैसे कि आप सब लोगों को पता है महाराज अपने कार्यक्रम में बारह महीनों में जहाँ भी जाते हैं तो साय का ये जो सत्संग का कार्यक्रम है वो तो अवश्य रहता है पर प्रातः का महाराज का समय जो है वह अपने स्वयं के लेखन कार्य में महाराज व्यस्त रहते हैं और पद में आने के पश्चात स्वस्ति प्रकाशन के द्वारा सौ से भी अधिक ग्रंथों का प्रकाशन अब तक हो चुका है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे भगवान भाष्यकार का जीवन चरित महाराज के द्वारा रचित है हज़ार के हजार पृष्ठों से भी बड़ी एक पुस्तक है श्वेताश्वत्र उपनिषद पे बहुत ही पूर्व में महाराज ने शुरू शुरू में ही दो खंडों में उसका प्रकाशन हुआ श्रीमद्भागवत पर भी शुरू में महाराज ने कुछ लिखा उसके बाद नीति को लेकर और धर्म को लेकर गीता पर भी छोटे छोटे कार्य प्रकाशित हुए समय समय पर इस समय एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ जो प्रकाशित होने जा रहा है वह है धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज के गीता पर जो भाव महाराज को उपलब्ध हुए उनको अठारह अध्याय में उसका संकलन करके कार्य अभी थोड़ा बाकी है शेष है उसमें भी तीन चार महीने लग सकते हैं इस गुरु पूर्णिमा पर नहीं तो अगली गुरु पूर्णिमा तक ये ग्रंथ गीता सुधा के नाम से हम सब लोगों को प्राप्त हो सकेगा और ये एक अद्भुत ग्रंथ जो महाराज के परिश्रम से प्रयास से क्योंकि बहुत कुछ उसके लिए सामग्री जुटानी पड़ी और अनेक ऐसे स्थल थे जो ठीक तरह से उसका संपादन करने में भी बहुत बड़ा परिश्रम पड़ा कई घंटे उसमें लगा चुके हैं और अभी भी कुछ कार्य जो शेष है उसमें लगे हुए हैं एक और वहाँ का जो मठ का विचित्र कहना चाहिए एक चमत्कारिक देन महाराज को प्राप्त हुई और वह है वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित जो है इसके ऊपर महाराज के करीब दस से भी दस के करीब ग्रंथ छप चुके हैं ग्यारहवें ग्रंथ में महाराज अभी उनका कार्य चल रहा है और वह भी शीघ्र प्रकाशित होगा तो ये एक विश्व के लिए बहुत अद्भुत देन है और ये कैसे क्या हुआ इसकी तो बहुत बड़ी कथा है उसमें नहीं जाना है पर ये उस मठ की पूरे विश्व को जो वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से वैदिक गणित के नाम से जो देन है उसी परंपरा में महाराज ने अनेक सूत्रों के माध्यम से जो कि वेद में वो सूत्र निहित हैं और उसको निकाल कर सोलह सूत्र तो स्वयं जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज एक शंकराचार्य मठ के पूरी पूरी के उन्होंने एक सौ में एक शंकराचार्य जी महाराज जो भारती कृष्ण तीर्थ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो विदेश भी गए थे तो उनके प्राय प्राय सभी ग्रंथ लुप्त हो गए एक ही ग्रंथ बचा करीब पंद्रह या सोलह ग्रंथों में से एक ही ग्रंथ जो मिला मिल पाया उसी से पूरा विश्व में वैदिक मैथमेटिक्स का इतना बहुत बड़ा <coughs> कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी विरासत और उसमें अब जो ये महाराज का प्रकल्प चल रहा है वह भी एक अद्भुत वस्तु है सबके कार्य काम की तो नहीं है हम तो मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही उसमें हमारी बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं चलती पर जो लोग हैं मैथमेटिक्स के हमारे अभी आए नहीं हैं तो वो तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे विश्वात्मानंद जी तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो इन ग्रंथों को देख सकते हैं पर यह एक अलग से वस्तु है मुख्य जो है अपने ब्रह्म विद्या का यहाँ पुरुषोत्तम योग पर महाराज हर वर्ष हर वर्ष में दो बार आके और हम लोगों को सुना रहे हैं तो देखा कि ये बीस श्लोकों पर तो अभी तो अंतिम पांच श्लोक जिनकी व्याख्या चल रही है द्वाम पुरुषो लोके तो इसमें भी कैसे क्या जो ये पुरुष कहा दोनों को जबकि एक क्षर भी कहा जा रहा है तो बड़ी विरोधी बातें हैं उनका कैसे सामंजस्य किया जाए किस प्रकार से उनको हमें संगति लगानी है हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं और सायम को वेद स्तुति पर हरियाहर आश्रम में यह भी इस बार तीसरा अथवा चौथा वेद स्तुति पे सत्र है जिसमें महाराज ने बहुत ही विस्तार में समझाया है कि ये श्रुतियाँ कैसे जगा रही हैं श्रुतियों का स्थान कहाँ रहेगा जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस माया को आप मारिए तो माया का स्थान क्या है स्वयं ईश्वर का स्थान कहाँ है और ये जो अट्ठाईस श्लोक हैं वेद स्तुति के तो किस प्रकार से जो सात चीज़ें हैं अध्यात्म अधिदेव अधिभूत जीव ईश्वर माया और ब्रह्म तो ये सात को चार चार श्लोकों में करके इस प्रकार से 28 श्लोक और उसकी और भी कई विधाएं हैं जो वेदस्तुति पे महाराज के जो बाहव हम लोग श्रवण कर रहे हैं शाम को तो ये दोनों सत्र अपूर्व है और इस पर जो महाराज के प्रवचन हैं महाराज जो रत्न हमको निकाल कर दे रहे हैं वो अद्भुत है क्योंकि ब्रह्म तक दृष्टि जाना जो कि इतना दुर्विज्ञेय तत्व है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितना कठिन है क्षर अक्षर और फिर पुरुषोत्तम तो अनेक श्लोकों के माध्यम से महाराज ने अनेक अध्यायों के माध्यम से बल्कि सातवें अध्याय को तो वैसे अलग से रखा पर आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें तेरहवें और चौदहवें इन सभी अध्यायों में किस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने ये रखी है दृष्टि कि क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम की व्याख्या हम लोगों को कैसे करनी होगी जबकि इसमें भी बहुत बड़ा एक विवादास्पद वस्तु है जिसको महाराज ने स्पष्ट कर दिया क्योंकि अगर प्रकृति को हम लेते हैं अष्टा प्रकृति को तो वो जो है क्षर नहीं कही जा सकती तो इस दृष्टि से भी वो जो सातवें अध्याय में परा प्रकृति अपरा प्रकृति और जो तत्व का निरूपण है तो उसी को जो आचार्यों ने यहाँ पंद्रहवें अध्याय में रखा है वह संगत नहीं है और किस प्रकार से भगवान भाष्यकार इसको बता रहे हैं तो ये भी एक अद्भुत वस्तु इस बार हम सब लोगों को प्राप्त हुई है ये सब जो हैं पद पदार्थ ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं जिससे कि हम ठीक ठीक ब्रह्म का अपने हृदयंगम उसे कर सकें ये बहुत ही कठिन विषय है वेदांत का क्योंकि ब्रह्म को लेकर कोई न कोई उपाधि जो जुड़ जाती है वो बहुत गलत है शंकर वेदांत में वो बिल्कुल सही नहीं है तो इस दृष्टि से हमको ये जो प्रवचन यहाँ महाराज के प्राप्त हो रहे हैं महाराज कह भी देते हैं बीच बीच में कि ये आप लोगों को थोड़ा कठिन अवश्य लगेगा और कभी कभी धारा जब देखते हैं कि भाई होली के बहुत सारे लोग होली के लोग आए हुए हैं तो वैसी भी धारा चल पड़ती है पर ये गंभीर प्रवचनों में बहुत कुछ चिंतन मनन हमें भी करना होगा महाराज तो हमारे लिए करके दे ही रहे हैं उनका तो एक सहज है उनके लिए पर हम लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ हमें परिश्रम करना होगा और वो आवश्यक भी है ये हमारा कर्तव्य भी है कम से कम जो लोग जिन लोगों ने श्रवण मनन निध्यासन के लिए ही ये संन्यास आश्रम ग्रहण किया है तो उनके लिए तो यही एकमात्र कर्तव्य है ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और हमें करना भी चाहिए तो महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सब लोगों को वह शक्ति प्रदान करें कि ये बुद्धि इसमें प्रवेश कर सके हरिओं तत हरिओं तत हरि ओम रघुनाथ रघुनाथकर्तन तत्र त्रतमस्तकांजलि बाष्परी पिपूर्णलोचन मरुति नमत रक्षसत नाते च मधुर मधुर स्वूप कर्माते च मधुर मधुरा स्मृति प्रबो प्रभो प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रयत्स परम पिभल कूजयन वेणु श्यामलोयम् कुमार <coughs> वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भाषा हृदय मम कूज राम मधुर मधुराक्षर आरह्य कविताशाख वंदे वालिकोकिल तृण्दी सुनीच नरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन सदा हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्व गोमाता की गोहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 हरि हरिगोविंद जय जय श्रीवृंदावन विहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव Nara yana, Nara yana, Nara yana. द्वामौ पुषौ लोकेर एवं क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्त पुषस्तः परुदारिता यो लोकम विवर्तव्य ईश्वर यस्मा क्षर मतीहम्क्षराद्तम अथस्लोक वेदे चथित पुषोत्तम नारायण वृंद विद्वत वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माता कृपा से सत्संग सुलभ होता है तुलसीदास जी महाभाप ने बताया सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेशा यहाँ सत्संग का अर्थ भगवत तत्व में आस्था है भगवान का वर्णन ललित शब्दों में तुलसीदास जी ने किया सब अ सुलभ सब दिन सब देशा भगवान वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हैं सर्वात्मा हैं सर्वरूप हैं अतः कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे भगवान सुलभ न हो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 जो भी समस्या है उसका समाधान आत्मतत्व का ज्ञान है समस्या तो तीन ही है ना मृत्यु का भय जाड्य मोह अज्ञान कुछ भी का है और ताप दुख भगवान आत्मास्वरूप हैं आत्मा सच्चिदानंद है, है। सत्य विज्ञान होगा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 दैहिक दैविक भौतिक ताप तीसरा क्लेश है और भगवान क्लेश निवारक क्यों हैं क्योंकि स्वरूप से सच्चिदानंद हैं भगवान की ही सदरूपता की अनुभूति होने पर अर्थात सदरूप सदरूपता का बोध होने पर अर्थात भगवत स्वरूप आत्मतत्व को जाने जानने पर मृत्यु का सदाग के लिए उच्छेद होगा ही बहुत अच्छा है सेवत सादर शमन कलेशा आदर पूर्वक भगवत तत्व का सेवन नहीं करते इसे सत्संग से दूर रहते अतः क्लेशों का समन नहीं हो पाता इसी प्रकार व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस्प्रवहृदय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 शकल जीव जग दीन दुखारी बहुत आश्चर्य की बात हुई न अप्रभ हृदय अछत अविकारी परंतु हा उपहास की बात वेदना के बाद क्या है शकल जीव जग दीन दुखारी विश्व में जितने जीव हैं सब दीन हैं दुखी हैं क्यों उसे प्रकट करने की आवश्यकता है क्या है दिया लेकर कोई घूमे अंधकार में भटके शीत से पीड़ित हो तो, तो समझना चाहिए कि अग्नि है और नहीं भी है मैच बॉक्स दिया सिलाई में तो आग है उसे प्रकट करने की आवश्यकता है तो भगवान तो हैं बिना प्रकट हुए भगवान की अर्थक क्रियाकारिता सामान्य रूप से चरितार्थ क्या बिना प्रकट हुए भी भगवान की अर्थक कार्य क्रियाकारिता सामान्य रूप से चरतार्थ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश को सत्ता चित्ता प्रियता भगवत तत्व की विद्यमानता के कारण प्राप्त है लेकिन रूई पर सूर्य की रश्मियाँ पड़ रही हैं अब कौन सा भाव बनेगा प्रकाश प्रकाशक भाव बनेगा या दाह्य दाहक भाव बनेगा प्रकाश से प्रकाशक भाव बनेगा और कहीं बीच में सूर्य कांतमणि आरसी सीशा को रख दें तब सूर्य की रश्मियाँ अग्नि के रूप में परिणत हो जाएंगे तो प्रकाश से प्रकाशक भाव तो बना ही रहेगा लेकिन एक नया भाव आ जाएगा दाह्य दाहक वही रश्मियाँ जब अग्नि के रूप में प्रकट हो जाएंगे तो रूई राशि तूल राशि के लिए दाहक बन जाएंगे, दाहिका बन जाएंगे। तो यही बात है अभी प्रकाश से प्रकाशक भाव है लेकिन दाह्य दाहक भाव लाने की आवश्यकता इसलिए प्रयत्न की आवश्यकता है प्रकाश से प्रकाशक भाव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 दोनों का भाव एक शब्द के द्वारा गुम्फित किया तुलसीदास जी ने निरूपण निरूपण का अर्थ होता है प्रामाणिक रीति से श्रवण और युक्तिपूर्वक मनन श्रवण और मनन दोनों केंद्रीभूत हो जाएं तो उसका नाम होता है निरूपण निधिध्या का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया जतन यत्न नाम निरूपण नाम जतंत भगवन नाम का निरूपण गुरु मुख से श्रवण और युक्तियों के द्वारा उसके अर्थ का चिंतन करेंगे और प्रयत्न बार बार करेंगे तो स्व प्रकटत द्रष्टव्य का किया वो प्रकट हो जाएगा जब प्रकट हो जाएगा तो छांदोक सूति के आठवें अध्याय से दृष्टांत निकाला जिम्मे मोल रतन छांदोक सूत्री में कहा गया जहाँ लेटते हैं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 प्रकटत्व जी में मोल रतन थे तो यहाँ पर भगवत तत्व को प्रकट करने की आवश्यकता है तब होगा दाह्य दाहक भाव अभी कोई विरोध नहीं है एक बहुत विचित्र बात है ना? हृदय में ही काम है क्रोध है लोभ है और भगवान भी हैं। अगर विरोध होता तो <laughs> काम बन जाता हमारा विरोध तो नहीं है ना? यह हृदय भवन बहुप्रभुत्रा य आय वसें बहुचोरा मान ही नहीं मोर निहोरा अतिशय अच्छा करें बड़जोरा ईश्वरा ईश्वरस्वभूता हृदय से जुन ठषति अहमात्मा गुड़ाके सर्वभूताशयस्थिता ज्योतिषापि त्योतिष तमस परमुच्य ज्ञान ज्ञेम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्वी और काम कहाँ रहेगा क्रोध कहाँ रहेगा लोभ कहाँ रहेगा मन में मन का भी व्यंजक संस्थान हृदय है हृदय में भी ही काम है क्रोध है लोभ अविद्या कहाँ है जहाँ भगवान है वहीं अविद्या है वहीं काम है वहीं कर्म है विरोध कहाँ है प्रकाश प्रकाशक भाव है तो प्रकाश प्रकाशक भाव से काम नहीं चलेगा उसमें तो विरोध नहीं है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 द्व के साथ इमव लगाया मतलब वो कोई अपरोक्ष ना हो ऐसा नहीं प्रत्यक्ष ना हो ऐसा नहीं दृष्टिकोटि का ना हो ऐसा नहीं वो कौन है क्षर और अक्षर श्री नीलकंठ जी ने उपहित की प्रधानता से अर्थ किया उपहित की प्रधानता से क्षर का अर्थ कर दिया कार्योपाधि रीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो अवशिष्यतः शुक्र स्वप्निषद का वचन है उपाधि कार्य कोटि की उपाधि अर्थ न करके नीलकंठ जी उपहित अर्थ किया जीव और वहाँ पर कारण कोटि की उपाधि माया न अर्थ करके माओपाधिक ईश्वर का वर्णन किया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 इसीलिए यहाँ पर क्षर कह दिया गया भगवत पा शंकराचार्य के भाष्य का जो अंतरंग तात्पर्य प्रकट होता है यद्यप शंकराचार्य माँ भागने का ये उपाधिया हैं कार्य और कारण क्षर और अक्षर जीव की उपाधि क्षर ईश्वर की उपाधि अक्षर माया लेकिन यह उपहित का वर्णन नहीं है उपाधि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 शंकराचार्य ने सीधे दो विभाग किया चित अचित चित तो केवल परमात्मा तत्व है भगवत तत्व है बाकी जो है कार्य और कारण क्षर वर्ग कार्य प्रपंच क्षर वर्ग है प्रकृति अक्षर है भगवान दोनों से अतीत हैं उपहित की बात नहीं जड़ चेतन की दृष्टि से चित अचित की दृष्टि से शंकराचार्य ने तीन भेद किया वो प्रशस्त है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 अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका और द्वारकापुरी ये सात पुरियां माया हरिद्वार मायापुरी हरिद्वार आठवीं पूरी जगन्नाथपुरी है यहाँ तो सात पुरियों का ही वर्णन है जैसे अश्वत्थामा बलि व्यास इत्यादि सप्त चिरंजीव हैं आठवां लेना होगा तो मार्कंडे जी को लेते हैं सात तो चिरंजीव हैं आठवा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 प्रक्रिया के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसी प्रकार शारीरक उपनिषद सर्वसारोपनिषद ये सब चार पाँच ही उपनिषदें हैं जिसमें प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तो कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक दो प्राण पंचक तीन अब अंतकरण चतुष्टय भी प्रसिद्ध है अंतःकरण पंचक भी प्रति प्रसिद्ध है सूर्योपनिषद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 जैसे एक जल हो उसकी चार तरंगें हों तो चारों तरंगों को धारण करने वाला जल पांचवा है इसी प्रकार मन तरंग है बुद्धि तरंग है चित्त तरंग है अहंकार तरंग है इन चारों वृत्तियों को तरंगों को धारण करने वाला पांचवा स्वयं अंतकरण है इसीलिए उसका चारों को चारों के स्वभाव को मिला दीजिए तो अंतकरण का स्वरूप आ जाता है ज्ञातृत्व संकल्प निश्चय स्मरण गर्व ये सब क्या हैं कल कहा गया शब्द और ज्ञान के संवेद स्वरूप हैं और व्याकरण का सिद्धांत है न स्वस्ति प्रत्यो लोग या शब्दानुगमाध्य लोकक व्यवहार का संपादक ऐसा कोई भी बोध या प्रत्यय नहीं होता जिसमें शब्द का अनुगम न हो इसीलिए ज्ञातृत्व या स्फुरन को अंतःकरण का पाँचवा स्वरूप माना जो कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में अनुगत है अंतःकरण स्वयं अपना आश्रय है इसलिए अंतःकरण पंचक योग में भी है दास बोध में भी है तो कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतःकरण पंचक अब तन्मात्र पंचक तन्मात्र पंचक वेदांतियों के दृष्टि से हमारे यहाँ वेदांत प्रस्थान में जिनका नाम लिया गया कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण प्राण ये सब भौतिक हैं छाद उप्निषद के अनुसार तो भौतिक हैं तो जैसे ये तामे से बना हुआ जो पात्र है इसको ऐसे ले चलिए जहाँ जहाँ ये चलेगा वहाँ वहाँ तामे का योग होगा या नहीं बिना ताम्र ताम्र को पृथक करके इसको ले जा सकते क्या तो जहाँ जहाँ ताम्र से बना हुआ पात्र चलेगा वहाँ वहाँ ताम्र का योग होगा ही इसलिए तनमात्र पंचक वो तो है उपादान को पृथक से गिना तनमात्र पंचक नहीं तो गिना देते तन्मात्र पंचक तन्मात्र पंचक का नाम ही क्यों लिया गया ये वेदांत प्रस्थान है क्योंकि कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण प्राणों की संरचना अपचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा होती है अ पंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सात्विक अंश से उसमें भी क्या विशेषण लगाएंगे तीन बटाचार पेंगलोपनिषद यह प्रक्रिया आजकल के वेदांत ग्रंथों में लुप्त है क्योंकि अष्टोत्तर शत उपनिषद पढ़ने से वेदांतियों को परहेज इसलिए बहुत सी सामग्री उनके मस्तिष्क में है ही नहीं और अब तो दस उपनिषद भी पढ़ते नहीं हैं और विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से जो लेक्चर के माध्यम से जो वेदांत का ज्ञान होता, होता है ठोस नहीं होता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 तो बहुत ठोस विद्या होती थी, थी उसका लोप हो गया इसीलिए हमने कहा अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन बटा चार सात्विक अंश से मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व तो संख्यक अंतकरण पंचक की रचना होती है समष्टि है अंतकरण और प्राण भी समष्टि है और कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियों की गति एक एक विषय में इसलिए इनको व्यष्टि मानते हैं तो समि का जीवन अधिक होता है समष्टि में तादात्मापन्न व्यक्ति का जीवन अधिक होगा जीवनी शक्ति अधिक होगी अब कोई शंकराचार्य प्राक्षेप करे बत्तीस साल तो आए ही थे वो आठ साल के लिए आठ से सोलह सोलह से बत्तीस उनकी जीवनी शक्ति तो आज भी शिवजी के रूप में विद्यमान है जीवनी शक्ति समष्टि में तादात्म्य से आती है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 आप प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे आप उपहास से डरिए मत नेहरू जी ने कुछ सोच करके अनुभागीय मंत्री दिया है अनविभागीय मंत्री कार्य सर्व विभागीय मंत्री <laughs> अनविभागीय कार्य सर्व विभागीय मंत्री इसी प्रकार से अनविभागीय मंत्री कौन है जी अंतकरण अंतकरण का योग हुए बिना न सुन सकते न चख सकते क्या अमना हो जाएंगे अमनस्क हो जाएंगे मनोयोग नहीं होगा तो कान के रहने पर भी सुन नहीं सकते इसीलिए अपचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन वटा चार सत्वांश से अंतकरण पंचक की निर्मित होती है निर्माण होता है अंतकरण पंचक का और रजकर्मणि भारत सत्वात् समझाएते ज्ञानम रजकर्मणि भारत अपचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित तीन बट्टाचार रजौंश से राजस अंश से पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है पैंग्लोपनिषद अब जो कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ हैं सत्वा संजायत ज्ञानम रज कर्मण भारत भगवद गीता के चौदहवीं अध्याय का सूत्र का प्रयोग कीजिए जैसे बीजगणित, गणित अल्जेबरा में सूत्र का प्रयोग करते हैं वैसे वेदांत में भी सूत्र का प्रयोग करना चाहिए तो अपंचीकृत आकाश के एक वट्टाचार सात्विक अंश से अतिद्रीय स्रोत इंद्रिक की उत्पत्ति होती तीन वट्टाचार उधर चला गया तो एक वट्टाचार अपंचीकृत आकाश के एक वट्टाचार सात्विक अंश से अतिद्रीय स्रोत इंद्रिक की उत्पत्ति होती ऐसे लगाएंगे सब अपंचीकृत आकाश के एकवट्टाचार राजस अंश से अतेंद्रिय वाकेंद्रिय की रचना होती है इस प्रकार से पेंगलोपनिषद के अनुसार अब क्या हो गया कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक तन्मात्र पंचक हो गए तो चौबीस या पच्चीस अंतकरण चतुष्ट कहने पर चौबीस पंचक कहने पर पच्चीस पंचक जब कह देंगे तो पाँचों का सन्निवेश एक में होगा कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्टय पंचक पंचव का बीस और तन्मात्र पंचक पच्चीस और अंतकर्ण चतुष्टय कहें तो चौबीस अब अविद्या काम और कर्म हो गए ना आठ ये पांच पंचक हो गए अविद्या काम और कर्म इनका नाम है पुरियष्टक ये अंदर की आठ पुरिया हैं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 आठ पुड़िया अंदर की हो गई कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानी पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक तनमात्र पंचक अविद्या अद्नता काम और कर्म काम कहाँ रहता है यही से मैंने प्रश्न शुरू किया था काम कहाँ रहेगा इंद्रिया मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुचते गीता का तीसरा अध्याय और दूसरा अध्याय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 लेकिन वस्तुतः काम का आश्रय सूक्ष्म शरीर है इंद्रियां इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्चते तो मन में ही काम रहता है सूक्ष्म शरीर में ही काम रहता है कर्म कहाँ रहेगा कर्म को भी अधिकारण चाहिए ना दो दिनों से अधिकारण की चर्चा हो रही है तो कर्म को भी अधिकारण चाहिए तो कर्म कहाँ रहेगा तैतृपनिषद से पूछिए एक एक चीज को संभालने के लिए पच्चीस ग्रंथ चाहिए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 अब का कर्म कहाँ रहेगा कर्म कहाँ रहेगा इसीलिए वहाँ पर उपनिषद का आलंबन लेगा विज्ञान लेना होगा विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माण तनुते पिछा ये जो विज्ञान है साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान विज्ञानमय कोष का अर्थ साधिष्ठान साभाष बुद्धि विज्ञानमय जो कोष है या विज्ञान है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 जहाँ लोग ठहरे थे, थे अपने पास बैठा के कहा एक पहली सुलझाओ आप विचार करो हमने कहा बताइए ये विज्ञान क्या है बुद्धि तो जड़ है विज्ञान मय कहते हैं तो ये विज्ञान है क्या अंत में किस कहेंगे तो हमने कहा साधिष्ठान साभाष बुद्धि को प्रमाण दो अब उस समय सब पुस्तक थोड़े ले गए थे बाद में शंकरानंद जी की जो दीपिका है उसमें वो चीज़ मिल गई हमने मनन से कहा साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है केवल बुद्धि का नाम नहीं साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान तो विज्ञानम साधिष्ठान माने अधिष्ठान माने कुटस्थ आत्मा साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है तो सार क्या निकला सार निकला कि कर्म भी रहता है अंतकरण तो में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 तब केवल प्रकाश से प्रकाशक भाव ही नहीं चरितार्थ होता अपितु तो दाह्य दाहक भाव भी चरितार्थ हो जाता है इसलिए ये जो आजकल वेदांतियों में शिथिलता है कि कुछ पढ़ लिया वेदांत कुछ पढ़ा लिया तीन साल के कोर्स दो साल के कोर्स की निंदा नहीं करता कैलास आश्रम आदि में जहाँ अध्ययन विलुप्त हो रहा हो वहाँ तीन साल ये भी बहुत चीज़ है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 जब तक चरम वृत्ति पर आरूढ़ नहीं होगा चरम वृत्ति का मतलब महावाक्य अखंडाकारा अखंडाकाराकारित वृत्ति साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु को गुरुमुख से जब तक तत्व मस्यादि महावाक्यों के श्रवण का सुयोग सदता है तब जो चरम वृत्ति होती है चरम वृत्ति चरम वृत्ति का मतलब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 तुलसीदास जी ने अनुवाद कर दिया सोहम अस्त सोहम स्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुक्ष प्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रम मूल में है अध्यात्म रामायण अध्यात्म रामायण के दर्शन को तो पूरा ले लिया तुलसीदास जी ने ही नहीं उमा महेश्वर संवाद भी उन्होंने अध्यात्म रामायण से लिया और सारा अध्यात्म जो था अध्यात्म रामायण में वो अपने शब्दों में गुम्फित कर दिया तुलसीदास तो जी ने भागवत के अध्याय के अध्याय ले लिया तो हमने ये संकेत किया चरम वृत्ति चरम वृत्ति का मतलब वो वृत्ति परिपुष्ट जिसमें अविद्या काम कर्म कोय दाह की क्षमता आ जाए परिपुष्ट संस्कार होते होते होते पहली वृत्ति दूसरी वृत्ति में संस्कार का धन कर देती है दूसरी वृत्ति तीसरी वृत्ति में चरम वित वृत्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि वो आवरण भंग करने में समर्थ हो जाती है वृत्यारूढ़ चैतन्य वो विरोधी बन जाएगा नहीं तो बुरान माने होली है श्रीमद् भागवत पर ही है हिरण्यकश्यप क्या कहता था बड़ा खतरनाक है ये विष्णु मैं नहीं कह रहा हूँ हिरण्यकश्यप निर्गुण परमात्मा ठीक है वो किसी का विरोधी नहीं है ये विष्णु नामक जो है इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मशरों को बलवानों को नष्ट करने के लिए ये खतरा है इसलिए मैं इसी को मारूंगा निर्गुण का पक्षधर वो भी था <laughs> निर्गुण तो कोई मारे गहे न पापुण गुण दोसू वो तो समोह हम सर्वभूतु इसी से खतरा है तो खतरा क्या है ये वेदांती भी प्रायः <laughs> निर्गुण को पाल कर रखते निर्गुण निर्गुण करते रहते उपासना करते नहीं वो नहीं समझते हैं कि विष्णु होंगे ना उन निर्गुण परमात्मा जब विष्णु होंगे तब तो वो असुर को मारेंगे तो हिरण कश्यप का वाक्य भागवत में हमारे लिए वही खतरनाक खतरनाक कैसे हो गया जी और मार देगा यदा यदा ही धर्म से तो मार देगा तो चरम वृत्ति जो है वृत्ारूढ़ जो चैतन्य के प्रभाव से चरम वृत्ति तो खा जाएगी दाहक बन जाएगी दाहक दीप सिखा परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुभ प्रकाशा तूल भेदभ्रम नाशा इसलिए वो चरम वृत्ति पालने की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर कहा गया कि भगवत तत्व को प्रकट करने की आवश्यकता है प्रकट करने के लिए यह ध्यान रखना है कि यही काम है यही क्रोध है यही लोभ है यही मोह है यही शोक है और समदमादि भी यही है भगवान भी यही हैं लेकिन प्रकाश से प्रकाशक भाव हो जाता है एक और बात कोठी में रखे हुए बीज को अभी जैसे धूप है फैला के रख दीजिए पादनी शक्ति पुष्ट होगी या दग्ध होगी पुष्ट होगी इसी प्रकार जो सामान्य साधना होती है ना उससे जीवत्व पुष्ट होता है जीवत्व का पोषण पहले आवश्यक है उसके बाद शोषण होगा तो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 काम पर विजय करने के गर्व से अहंकार निकल आया भगवान ने सोचा सर्वनाश हो जाएगा विवाह में प्रतिबंध डाल दिया दही हूँ साप की जाहूँ मरिओं जाइ जगत मोर्य उपहास कराई भगवान अगर जीवत तुका पोषण करना चाहते हैं कर ले विवाह क्या है कर ले भगवान ने सोचा है तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो देखिए जीवत तुका शोषण करना चाह भगवान ने भगवान समर्थ थे साप लेते न लेते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 दई हूँ साप की मर हूँ जाए दूसरा उदाहरण थे तो ससुर जी ससुर जी कौन दक्ष शिव जी भागवत में लेकर आया दक्ष जी के आने पर मन से उनके हृदय में वे प्रियतम भगवान श्रीमनारायण परात्पर पुरुषोत्तम का दर्शन करके मन से अभिवादन किया बाहर से अभिवादन कर लेते ससुर जी का तो क्या बिगड़ता ससुर जी का अभिमान तुरु तो था शिव जी को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 पढ़े लिखे कुछ हैं अस्तिक हैं वो देखते हैं कि शंकराचार्य बनने का चाहे नकली ही सही नकली ही सही शंकराचार्य बनने का या महामंडलेश्वर बनने का कोई मार्ग है या नहीं नहीं है तो गए अब संप्रदाय की रक्षा संप्रदाय माने परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य है संप्रदाय की रक्षा कौन करे पढ़े लिखे गद्दी ढूंढ रहे ठीक ठीक है एक पंडित जी ने कहा काशी के जो पूर्वाचार्य थे उनसे मैं दीक्षा ले लूं और शंकराचार्य को ना बनावें तो मेरा तो जीवन खराब गया इसलिए पहले वो शर्त लगावें कि हम शंकराचार्य बनाएंगे तब दीक्षा लें वो कहें पहले तू दीक्षा ले, फिर विचार करेंगे बड़ी <laughs> विचित्र बात है तो पढ़े लिखे जो बाबा हैं अगर ब्राह्मण नहीं हुए आजकल तो शंकराचार्य बन के कोई भी घूम सकता है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 पुरुषोत्तम तत्व हैं कौन तो तो जो कार्यात्मक प्रपंच उससे अतीत और जो कारण प्रपंच प्रकृति या माया अशेष अचित वर्ग से जो कार्य कारणात्मक अशेष अचित वर्ग से जो अतीत हैं और जिनके बिना कार्य कारणात्मक अशेष अचित वर्ग को सत्ता चेता प्रियता प्राप्त ही नहीं हो सकती प्रकृति के कार्य जितने भूत हैं भूत का प्राय प्राणी लोग करते हैं प्राणी का जीव भी होता है अंतर है श्रीमद भागवत में क्या कहा गया तीसरे तिश्रेश में जीव जीव को खा लेता है जीव जीव का भोजन है तो अब यहाँ पर भोजन है तो जीव तो नष्ठ हो गया तो जीव कहने पर भी वहाँ स्पष्ट लिखा जीव स्थावर जो जीव हैं सागपात ये सब क्या स्थावर जीव चना गेहूँ मटर जंगम जीव खा लेते हैं और सर इत्यादि जो हैं वो जंगम जीव को भी खा लेते हैं क्या मांसाहारी जो व्यक्ति हैं वो जंगम जीव को भी खा लेते हैं तो जीव ही जीव का भोजन है यहाँ जीव कहने पर भी प्राणी कहने पर भी वास्तव में खाद्य कौन बनेगा खाद्य अन्न कौन बनेगा अन्नाद कौन बनेगा तो जड़ को लेकर ही व्यवहार होगा इसीलिए अंत में जीव अर्थ करने पर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 ब्रह्मरूपता भगवान ने पहले सिद्ध कर दी बार हमें अध्ययन उपद तेरहवें में उपद्रष्टानुमता स भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्यक्तो चाप युक्त हो देस्मिन पुरुष पर एक ही भगवान को अभीष्ट है इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि कार्य और कारण दोनों से अतीत जो धातु है परमात्म तत्व है उसको परमात्मा समझें पुरुषोत्तम समझें और उसी की स्फूर्ति प्रत्यगात्मा के रूप में हो रही है इस तथ्य को हृदयम करें और अंत में हम वृत्ति नहीं परम हम वृत्ति बस दो तीन वाक्य में अध्याय के अंतिम श्लोक में जो दो चरण हैं पहली पंक्ति में क्षेत्रक क्षेत्रज्ञ रेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा यह हमस दृष्टि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का दूध का दूध पानी का पानी हम सृष्टि हमस यही करता ना दूध का दूध पानी क्षेत्र को क्षेत्र ही समझें क्षेत्र को क्षेत्र ही समझें क्षेत्र के गुण धर्मों का आरोप क्षेत्रज्ञ पर न करें क्षेत्रज्ञ की सत्ता चित्ता प्रियता का आरोप क्षेत्र पर न करें निरक्षर विवेक नीचे की पंक्ति जो दो चरण के हैं वो का है भूतप प्रकृति मोक्ष हम परम हम सृष्टि है सांख्यवादी विवेक करके छोड़ देते इसलिए इसका नाम विमल विवेक तुलसीदास हरि गुरु करुणा विन विमल विवेक न हो इ, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई जड़ भरत जी ने उपदेश किया रहुगण को उसका अनुवाद है श्रीमद् भागवत तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन हरि रूप गुरु हरि और गुरु दोनों अर्थ होता है हरि गुरु करुणा बिन बिमल विवेक न हो इ, विवेक सही काम नहीं चलेगा विमल भी विवेक अर्थात वो जो अक्षर अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व है परमात्म तत्व है उसकी अद्वितीयता अर्थात प्रकृति सहित प्रपंच की कार्य प्रपंच की कारण प्रपंच के सहित कार्य प्रपंच की प्रकृति के सहित पंचभूतात्मक जगत की उसमें अध्यस्थता का निर्णय होगा तब वो जो पुरुषोत्तम तत्व सर्वथा अद्वितीय सिद्ध होगा